वनरक्षकों के योग कहने पर सत्यभामा देवी अत्यंत कुपित होकर बोली सची अथवा देवराज इंद्र इस पारिजात को लेने वाले कौन होते हैं यदि यह अमृत मंथन के समय समुद्र से निकला है तब तो इस पर संपूर्ण लोकों का समान अधिकार है इसे इंद्र अकेले कैसे ले सकते हैं यदि अपने पति की भुजाओं के बल अधिक घमंड होने के कारण सची इस वृक्ष को रोकती हैं तो तुम लोग शीघ्र सची के पास जाकर मेरी यह बात कहो सत्यभामा अपने पति पर गर्व करके दृष्टता पूर्वक कहती है कि यद्य तुम अपने पति को अत्यंत प्रिय हो तो पारजात वृक्ष को लेकर जाते हुए मेरे पति को उनके द्वारा रोको यह सुनकर रक्षकों ने सची के पास जाकर सत्यभामा की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी सची ने भी अपने स्वामी देवराज इंद्र को युद्ध के लिए उत्साहित किया तब इंद्र पारिजात के लिए संपूर्ण देव सेना को साथ ले श्री हरि से युद्ध करने को उद्यत हुए जब इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध करने के लिए खड़े हुए तब समस्त देवता भी परिख खड्ग गदा और शूल आदि आयुधों के साथ तैयार हो गए भगवान श्री कृष्ण ने देखा इंद्र इरावत पर सवार हो देव परिवार को साथ ले युद्ध के लिए उपस्थित हैं तब उन्होंने पांचजन्य शंख बजाया उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी साथ ही उन्होंने सहस्त्रों और लाखों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी उन बाणों से संपूर्ण दिशाएं और आकाश आच्छादित हो गए यह देख संपूर्ण देवता भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान वासुदेव ने देवताओं के छोड़े हुए एक-एक अस्त्र शस्त्र के खेल खेल में ही हजारों टुकड़े कर डाले पक्षीराज गरुण ने वरुण के पास को खींच लिया और छोटे-छोटे सांपों के शरीर के भांति उनके खंड-खंड कर डाले भगवान देवकी नंदन ने यमराज के चलाए हुए दंड को गदा की मार से टुक-टुक करके पृथ्वी पर गिरा दिया कुबेर की शिविका को चक्र से तिल-तिल करके काट डाला सूर्य और चंद्रमा उनकी दृष्टि पड़ते ही अपना तेज और प्रभाव खो बैठे अग्निदेव के सैकड़ों टुकड़े हो गए आठों वसुओं ने भगवान के बाणों की चोट खाकर आठों दिशाओं की शरणली, एक ज्यारह रुद्र भी धाराशाई हो गए, उनके त्रिशूल के अक्रभाग, चक्र की धार से चिन्न भिन्न हो गए, साध्य, विश्वे देव, मरुद गण। और गंधर्व सांग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण के बाणों से आहत हो सेमर की रुई के समान आकाश में उड़ने लगे गरुड़ तो सदा आकाश में ही चलने वाले ठहरे उन्होंने चोंच से पंखों से और पंजों से भी देवताओं और दानवों को घायल कर डाला तदंतर देवराज इन्द्र और भगवान मधुसूदन एक दूसरे पर हजार हजार बाणों की वृष्टि करने लगे मानो दो मेघ परस्पर जल की धाराएं बरसाते हों एरावत और गरुड़ में घमासान युद्ध होने लगा जब सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र कटकर गिर गए तब इंद्र ने वज्र और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया उन दोनों को वज्र और चक्र हाथ में लिए देख चराचर जीवों सहित संपूर्ण त्रिलोकी में हाहाकार मच गया अंततोगत्वा इंद्र ने वज्र को चला ही दिया किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे हाथ में पकड़ लिया उन्होंने अपना चक्र नहीं छोड़ा केवल इतना ही कहा खड़ा रहा खड़ा रहा देवराज का वज्र व्यर्थ हो गया और उनके वाहन को गरुड़ ने छत-छत कर डाला अतः वे रणभूमि से भागने लगे उस समय सत्यभामा ने कहा त्रिलोकी नाथ आप तो सची के पति हैं आपका युद्ध से भागना नहीं जात पुषपों के हार से सशोबित एवं प्रेम पूर्ुवक आई हुई सची को यदि आप पहले की वहांथ विजई होकर नहीं देखेंगे तो आपके लिए यह देवराज का पद कैसा प्रतित होगा इंद्र अब अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं आप लज्जा का अनुभों न करें आप यह फारिजात ले जााइए जिससे देवताओं की पीड़ा दूर हो मैं आपके घर गई थी कितु सची ने पति के गर्व से उन्मत होकर मुझे आदर के साथ नहीं देखा मैं भी स्त्री ही ठैरी और मुझे भी अपने पति पर गर्व है तथा स्त्री होने के कारण मेरा चित भी अधिक गंभीर नहीं है इसलिए मैंने आप के साथ युद्ध ठान दिया यह पारिजात दूसरे का धन है इसका आपहरण करने से मुझे कोई लाभ नहीं सत्यभामा के योों कहने पर देवराज इंदर लौट आए, और बोले माननी खेद को अधिक बढ़ाने से क्या लाभ जो संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं उस विश्व रूपधारी परमेश्वर से युद्ध में हार जाने पर भी मुझे लज्जा नहीं हो सकती देव जिनका आदि अंत और मध्य नहीं है जिनमें संपूर्ण जगत की स्थिति है जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई है और जिन सर्वभूत में परमेश्वर से ही इसका संहार होगा उन सृष्टि कालम और संहार के कारणभूत परमात्मा से परास्त होने पर मुझे लज्जा क्यों होने लगी जिनकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को जो संपूर्ण जगत की जननी है सब वेदों के ज्ञाता होने पर भी दूसरे मनुष्य नहीं जान पाते जो स्वेच्छा से ही सदा जगत का उपकार करते हैं उन अजन्मा अकर्ता तथा सबके आदिभूत इन सनातन परमेश्वर को जीतने में कौन समर्थ हो सकता है व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री ने गंभीर भाव से हंसकर कहा जगतपते आप देवराज इंद्र हैं और हम मनुष्य हैं आपको मेरे द्वारा किया हुआ यह अपराध क्षमा करना चाहिए यह आपका वृक्ष इसे इसके ले इंद्र मैंने तो केवल सत्यभामा की बात रखने के लिए ही इसको ले लिया था आपने मेरे ऊपर जो वज्र चलाया था उसे भी ले लीजिए यह शत्रु संहारक अस्त्र आपका ही है इंद्र बोले प्रभु मैं मनुष्य हूं यूं कह आप मुझे क्यों मोह में डाल रहे हैं भगवन हम तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानते हैं आपके सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं है जगन्नाथ आप जो कोई भी हो इस समय जगत की रक्षा में तत्पर हैं असुर सूदन आप इस संसार का कंटक दूर कर रहे हैं श्री कृष्ण यह पारिजात आप द्वारिकापुरी को ले जाएं जब आप मृत लोक छोड़ देंगे तब यह पृथ्वी पर नहीं रहेगा बहुत अच्छा कह कर भगवान श्री हरि भोलोक में चले आए उस समय सिद्ध गंधर्व तथा ऋषि महसी उनकी स्तुति कर रहे थे उत्तम पारिजात वृक्ष लेकर श्री कृष्ण सहसा द्वारिकापुरी के ऊपर जा पहुंचे उन्होंने शंख बजाकर द्वारिका वासियों के हृदय में हर्ष भर दिया फिर सत्यभामा के साथ गरुड़ से उतरकर पारिजात को उनके आंगन में लगाया उसके नीचे जाने पर सब लोगों को अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती थी उसके फूलों की सुगंध से वाराह कोष तक की पृथ्वी सुवासित रहती थी संपूर्ण यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर जब अपना मुख देखा तब उन्होंने अपने को अमानो देवता तुल्य पाया भगवान श्री कृष्ण का 16000 स्त्रियों से विवाह और उनकी संतति तथा ऊषा का अनिरुद्ध के साथ विवाह दास जी कहते हैं नरकासुर के सेवकों ने जो हाथी घोड़े धन रत्न तथा स्त्रियों को द्वारका में पहुंचाया था वह सब श्री कृष्ण ने ले लिया शुभ मुहूर्त आने पर जनार्दन ने नरकासुर के महल से लाई हुई समस्त कन्याओं के साथ विवाह किया एक ही समय श्री गोविंद ने अनेक रूप धारण करके उन सबका स्वधर्म के अनुसार विधि पूर्वक पाणिग्रहण किया 16100 स्त्रियां थीं अतः भगवान मधुसूदन ने भी उतने ही रूप धारण किए थे प्रत्येक कन्या यह समस्ती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल मेरा पाणि ग्रहण किया है जगत की सृष्टि करने वाले विश्व रूपधारी श्री हरि रात्रि के समय उन सभी स्त्रियों के महलों में निवास करते थे श्री हरि के रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए प्रद्युम्न आदि पुत्रों की चर्चा पहले की जा चुकी है सत्यभामा ने भान आदि पुत्रों को जन्म दिया है जाम्बवंती से सांब आदि का जन्म हुआ नागनीति सत्य से भद्रविnd आदि और सौव्या मित्रविंदा से संग्रामजीत आदि पुत्र उत्पन्न हुए माद्री के गर्भ से ब्रिक आदि का जन्म हुआ लक्ष्मण ने गात्रवान आदि पुत्र प्राप्त किए कालिंदी से श्रुत आदि की उत्पत्ति हुई इस प्रकार भगवान की अन्य पत्नियों के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे उन सबकी संख्या 88000 88, के लगभग थी रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न श्री कृष्ण के समस्त पुत्रों में श्रेष्ठ थे प्रद्युम्न से अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से वज्र का जन्म हुआ अनिरुद्ध संग्राम में कभी रुकते नहीं थे वे बड़े बलवान थे उन्होंने बल की पौत्री और बाणासुर की पुत्री उसा के साथ विवाह किया था उस विवाह में भगवान श्री कृष्ण तथा शंकर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ था